शिवपुराण रुद्र संहिता नंदीश्वर के जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह का वर्णन नंदकेश्वर कहते हैं मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था उस समय मैं नंदी के नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में तीन नेत्र दस भुजा तथा पांच मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा जब उस जप में मुझे तलीन देख कर चंद्रार्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहाँ पधार प्रेम पूर्वक बोले शिवजी ने कहा नंदन तुमने बड़ा उत्तम तप किया है तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो महादेव जी के जो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा तब परम कष्टहारी वृषभद्वज परमेश्वर शंभु मुझ परम भक्ति सम्पन्न नंदी को जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेंने लगे फिर वे जगदेश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगे वस्त्र नंदी उन दोनों विपरों को तो मैंने ही भेजा था महाप्राज्य तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ तुम तो मेरे ही समान हो इसमें तनिक भी संशय नहीं है तुम अमर अजर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहित वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे तुम में मेरे ही समान बल होगा तुम नित्य मेरे पास भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा मेरी कृपा से जन्म जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे नंदेश्वर जी कहते हैं मुने योग कहकर कृपा सागर शुम्भ ने कमलों की बनी हुई अपने शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिए वे प्रवर उस शुभमाला के गले में पड़ते ही मैं तीन नेत्र और दस भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर्तूँ फिर उन बृहस्पत्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ जो कहकर उसे छोड़ दिया तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा पांच सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया उनके नाम है जटोदका तिस्त्रोता वृषध्वनि स्वर्णोदका और जम्बू नदी मुने यह पंच शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है जो मनुष्य पंच पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव साहित्य को प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है तत्पश्चात शंभु उमा से कहा अब ये मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ इस विषय में तुम्हारी क्या राय है तब उमा बोली देवेश आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर या शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है तदनंतर भक्तवचल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा थिरु जी बोले गणायकों तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो या मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा नंदीश्वर जी कहते हैं मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया तदनंतर मृतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली महामुने इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु शिवा ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया तब त्रिलोकेश्वर भक्त भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले ईश्वर ने कहा सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो तुम मुझे परम प्रिय हो अत मैं पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूं इसलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो तुम मेरे अटूट प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य सम्पन्न महायोगी महान धनारी अजय सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। गे जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे बस यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सान्निध्य प्राप्त करोगे नंदीश्वर जी कहते हैं उन्हें तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली बेटा तू तो मुझसे भी वर मांग ले मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर लूँगी तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा एवं मस्तू ऐसा ही होगा फिर शिवानंदी की प्रेतमा पत्नी सुयसा से बोली देवी ने कहा बस से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो तुम्हारे तीन नेत्र होंगे तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से सम्पन्न रहोगी तथा तुम्हारे मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी नंदेश्वर जी कहते हैं मुने तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेमपूर्वक हम दोनों को वरदान दिए तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित ब्रस पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बंधुओं के साथ अपने निवास स्थान को चले गए तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए व इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया महामुने यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शुभ भक्ति का वर्धक है जो श्रद्धालु मानव भक्तिभावी चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा वह इस्लोक में संपूर्ण सुखों को भोग अंत में परम गति को प्राप्त होगा